अहं <laughs> शविदान कल्याणी इंद्रिशी मधुवी तमी याम सह सहनौ सब वी प्रवाह तेजस्वी नमस्ते माँ ओम भरी ओ शाम माँ विद्विषा भरी अपने मन में किसी के प्रति जलन न हो जलन किसी का धन देख के तन मन देख अपने मन में जलन है माँ विद्वेश भाई न हमारे मन में जलन हो न तुम्हारे मन में जलन हो अर्थात किसी के मन में जलन नहीं हो तेदांत समझने की योग्यता था आदमी से जलन संपदा से जलन काम से जलन कर्म से ते ते एक काम भाव से जलन जिसके मन में ऐसा भाव है स्थिति से जलन सकल सूरत से जलन रंग रूप से जलन जलन के तो हजार जलिए हैं हजारों चीज ऐसी हैं जो हमारे दिल में जलन पैदा कर सकते हैं उनको रोकना अपना काम है वो दुनिया में न रहे ये ऐसा नहीं बोलेंगे तब हमको जलन नहीं होगी ये हमारी आंख के सामने नहीं होंगे तब जलन ये ऐसा नहीं करेंगे तब जलन नहीं होगी ये मर जाएंगे तब जलन नहीं होगी ऐसे नहीं हमारे घर में जलन ना हो ये साधन का काम दुनिया में जलाने वाले जलते रहें चाहे ठंडे रहें हमारा दिल अंत शीतलतायाम गुलब्धायाम शीतलन जगत अगर अपने दिल में ठंडक आ गई तो सारी दुनिया ठंडी गई वेदांत की पहली शर्त यह है कि दुनिया में जो होता है उसको होने दो जो कोई कुछ कहता है उसको कहने दो तो दुनिया का होना रोक देने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है और लोगों की जीव पकड़ लेने की ताकत भी हमारे हाथ में नहीं है हमें अपना तेल पकड़ना यही आध्यात्मिक जीवन है बाहर को ठीक कर लेंगे तब हम ठीक हो जाएंगे इसी का नाम संसारी पना और अपने को ठीक करके हम ठीक हो जाएंगे इसी का नाम आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन माने अपने शरीर के भीतर का जीवन तो अपने मन के भीतर का जीवन उसको जो ठीक करना चाहता है वो तो ठीक है वो साधक है वो भगवान का भक्त है वो कर्म ज्योति है वो जिज्ञासु है और जो बाहर का ठीक करने में लगा है वो संसारी है उसको तो कोई ऐसा अणु बनाना चाहिए कि उसको छोड़ देने पर दुनिया ठीक हो जाए अणु बम बनाने बना, का काम उसको करना चाहिए आणविक कोई आणविक शक्ति उस उत्पन्न करनी चाहिए तो उसका प्रयोग करने से दुनिया ठीक हो जाए आध्यात्मिक साधना में उसके लिए शिका है तो बोले भाई ये ब्रह्म क्या ब्रह्म ज्ञान तो कैसा ज्ञान ये हमारा शत्रु है इस ज्ञान का नाम द्वेष है ये हमारा मित्र है दोस्त है इस ज्ञान का नाम मैत्री ये चीज हमको मिले इस ज्ञान का ही नाम वासना है ज्ञान का ही नाम द्वेश है ज्ञान का ही नाम राग है ये हमेशा बना रहे जिस ज्ञान का ही नाम मोह है तुम्हारा ज्ञान क्या है आप सबको तो? ये हमेशा बना रहे हैं इस ज्ञान का नाम हो तो ज्ञान नहीं काम है ज्ञान नहीं क्रोध है ज्ञान नहीं लोभ है ज्ञान नहीं मोह है जब वो दुनिया के बारे में जब ईश्वर के बारे में ज्ञान होता है तो उसका नाम भक्ति हो जाता है ज्ञान का ही नाम भक्ति है इसी से हम लोग कहते हैं कि अतलंग से श्रवण से सब कुछ मिल सकता है ज्ञान ही है मैं देव ये भी एक ज्ञान है जिसका नाम ब्रह्म है ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है जब वो उल्टा होता है ईश्वर तो का ज्ञान हुआ तो भक्ति हो गई जीव का ज्ञान हुआ तो आत्मज्ञान हो गया शत्रु का ज्ञान हुआ तो द्वेष हो गया मित्र का ज्ञान हुआ तो राग हो गया ये हमेशा बना रहे ये ज्ञान हुआ तो हो गया तो ये ज्ञान ही सृष्टि है ये खड़ा है ये ज्ञान ही घड़ा है घड़ा नहीं है जिसको खड़े का ज्ञान नहीं है उसके लिए घड़ा क्या है ऐसे बोलते हैं वो नाम है घटा क्या है घटाकारा वृत्ते है घटाकार वृत्ति का नाम कहते हैं और घटाकार वृत्ति न हो तो घड़े में और पत्थर में क्या फर्क है मन में घड़े का ज्ञान न हो तो घड़े में और पत्थर में क्या फर्क है एक कांच का टुकड़ा एक हीरा है जब तक ये ज्ञान है कि ये कांच का टुकड़ा है तब तक वो कांच का टुकड़ा है क्या क्यों न और जब ज्ञान हुआ कि ये हीरा है तो वो हीरा ही है असल में ज्ञान के सिवा ये दृष्टि और कुछ है ही नहीं ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है एक हमारे महात्मा थे श्री कृष्ण बोध आश्रम जी माता जो उनका नाम था सामने ही थे हमसे दस पांच बरस उम्र ज्यादा रही होगी तो एक बार वो गए लखनऊ तो वो इतने नुकताचिरी करने वाले सज्जन आए और उनके पास बैठ के बताने लगे तुम्हारे अंदर ये दोष है ये दोष है ये दोष है सुनते रहे घंटे भर सुनते रहे डेढ़ घंटे सुनते रहे बड़ी दिलचस्पी से थोड़ा लटक गए उनकी और कान उनके पास कर दिया घंटे भरो बताते रहे तुम्हारे अंदर ये गलती है ये गलती है वादे बोले कि तुमने गलतियां जो बताई हो तो सब हम जानते हैं पहले से कि हमारे अंदर है हम सोचते थे कि तुम कोई ऐसी नई गलती बताओगे जो अभी तक हमारे अंदर है तो सही पर मालूम नहीं उसी को जानने के लिए हम सुन रहे अरे भाई और कोई रह गई हो तो अभी बता दो हमें अपनी गलती का ज्ञान हो ये कितनी खुशी की बात है हम उसको दूर करने की कोशिश तो को करेंगे ना तो जो हमारी गलती बताता है वो हमारा दुश्मन नहीं है वो तो हमारा दोस्त है निंदक नियर राखिए आंगन को बीच तुनु पानी बिन साबुन है निर्मल करे सुनो निंदक को अपने पास रखो अपने आंगन में उसकी कुटिया बना दो बिना पानी बिना साबुन के वो तो तुम्हारे स्वभाव को धो तो देगी वो न पानी लगे न साबुन लगे न हर लगे न करी और बिल्कुल रंग आवे तो ये जो हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं ये तो लेबोरेटरी का काम है आणविक शक्ति का काम है और हम जो अपने को सुधारना चाहते हैं वो अपना काम है यही साधक में और संसारी में यही फर्क है संसारी दूसरे को सुधार के सुखी होना चाहता है और साधक अपने को सुधार करके सुखी होना चाहता है मावित हमारे दिल में किसी वस्तु के लिए किसी व्यक्ति के लिए किसी कर्म के लिए किसी भाव के लिए किसी अवस्था के लिए द्वेष उसके लिए उसके कारण हमारे मन में जलन न हो देशों नाम ज्वलनात्मिका चित्त रखते हैं द्वेश माने दिल में जलन होना जिसका नाम है द्वेश द्वेश तो ही आपको तो सुनाया बेटा अच्छा होता तो मैं उसके मोह में फस जाता संसारी हो जाता इस संसार से निकल नहीं पाता भगवान ने बड़ी कृपा थी ऐसा बेटा दिया मारपीट के हमको बैरागी बना रहा है अरे बड़ी कृपा भगवान की कई कृपा हमको मारपीट के बैरागी बना रहा है तो चुपचाप रात को अपना राजका छोड़ भगवान का भजन करने के लिए चले गए तो देखो अब बिना बेटा के दुखी थे ये भी उनका ख्याल था बेटा होने पर सुखी होंगे ये भी उनका ख्याल था बेटा होने पर दुखी हो गए ये भी उनका ख्याल था और फिर ख्याल जब बदला तो ये हुआ करे ये तो यही अच्छा है ये दुनिया जो है ये ख्याल है ख्याल अपना ख्याल अपनी कल्पना उर्दू में जिसको ख्याल कहते हैं ना उसको तो कल्पना सीखो अपनी मनगनंत है दुनिया जिसमें न कुछ अच्छा है न खुरा है न दोष है न दुश्मन है न जन्मना है नामना है तो अपने ख्याल में जैसी बाथना है वैसी दुनिया मालूम पड़ती है जिसको गृहस् पवित्र समझता है सन्यासी उसको सन्यासी जिसको पवित्र समझता है गृहस्थ उसको अपवित्रम हिंदुस्तान में जो अपवित्र है वो बिलायत में पवित्र है और बिलायत में जो पवित्र वो बिलायत में जो अपवित्र है वो हिंदुस्तान में पवित्र है वो तो अब एक बार गंगाधर दी लेते राजपुर में कहा अरे आप महाराज क्या करते हैं और तो इसमें तो जाने क्या क्या मिला हुआ है देखे जाके क्या करेगा तो दा, राजपुर ने कहा बोले गंगा जब तो बिटोर तो है ना उससे हाथ है डिटोर होता है उससे हाथ हो रहा अच्छा। ब्राह्मण लोग वैदिक लोग गाय के शुद्ध जी को भी समझते है। हैं बिलाड़ी लोग समझते हैं पोस्टमैन बहुत समझते हैं तो यथा गति ये अपना अपना मन कहेगा कहने का मतलब ये अपना अपना ख्याल जैसा बन जाता है पंडितों के संग में रहो तो ऐसा ख्याल बनेगा डॉक्टरों के संग में रहो तो वैसा ख्याल बनेगा एक दुनिया अपने ही है और अपने ख्याल को सुधारने से आप इसमें सुखी हो जाएंगे और दूसरे का ख्याल सुधारना चाहेंगे तो सुधारते सुधारते परेशान हो जाएंगे दूसरा नहीं सुधरेगा ये देखो कल क्या है जो स्वयं नहीं थुरता चेतन क्या है कि जो स्वयं तुरता है फुरना तो अपने आत्मा का स्वभाव है दूसरी वस्तु का स्वभाव नहीं है तो आत्मा अजर है चेतन और जो मालूम पड़ता है वो तो जग है जैसे हमको तो तुम मालूम पड़ते हो तो कितना मालूम पड़ते हो तुम्हारा शरीर ही तो मालूम पड़ता है ना तो वो शरीर जर्द है तुमको मैं मालूम करता हूं कितना मालूम करता हूं उनका कर, शरीर ही तो मालूम करता हूं तो ये जिसको मालूम पड़ता है वो जो उस शरीर में है वही शरीर में है उसी को मालूम पड़ता है वही स्वरित होता है वो तो देह के जन्मने से जन्मता नहीं देह के मरने से मरता नहीं देह के आने जाने से जाता का आता नहीं उसका नाम है ज्ञान ज्ञान स्वरूप चेतन ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वो है जिसमें दूसरा कोई ख्याल मिले नहीं तो ज्ञान का मिक्सचर नजर है दुष्क मिल गया तो ज्ञान अशुभ कुछ दुश्मन मिल गया तो ज्ञान अशुभ चाह मिल गई तो ज्ञान अशुद्ध वृक्ष मिल गया तो ज्ञान अशुद्ध शुद्ध ज्ञान, खाली, खाली ज्ञान, जिसमें दो तो चीज ना बने मिले नहीं मिलती है क्या तो मिले हमने एक कि हमको शुद्ध पानी लिया अगो महाराज उसमें दूध और चीनी मिला के शरबत बना के आया। तो शुद्ध पानी हुआ मिलाई अच्छी चीज उसने है ना उसमें दूध मिलाया पानी दूध मिलाया और शक्कर मिलाया शुद्ध पानी हुआ अच्छी चीज मिलाने पर भी पानी शुद्ध नहीं रहा हो और उसने थोड़ा काला नमक मिला दिया थोड़ी नीम मिला दी और थोड़ा जीरा मिला दिया सबका तो तो शुद्ध पानी रहा सोडा वाटर और शुद्ध पानी रहा तो एक ज्ञान में जब कोई चीज मिला दी जाती है ना भीतर से या बाहर से भीतर से मिलाया है अहम और बाहर से मिलाई है दुनिया है जब दुनिया मिलाई तो ज्ञान का नाम हो गया जगत बाहरी चीज मिलाई तो ज्ञान का नाम हो गया संसार और जब भीतर वाला मैं मिला दिया तो ज्ञान का नाम हो गया जी और जब दुनिया के मालिक को मिला दिया तो ज्ञान का नाम हो गया ईश्वर और जिस ज्ञान में कुछ मिश्रण नहीं है खालिद ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म उसमें ना दुनिया मिली है ना मैं मिला है ना वह मिला है खाले खाले खाले तो उसको बोलते हैं ज्ञान जगंधाद्यंतवस्या देश कालास्तुति न देशाधिकृत ब्रह्मान आप बोलते हैं ये जो ज्ञान ब्रह्म है ज्ञान सर्वप्रम से तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये तो स्वर्ग की तरह वहां नहीं रहता है स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है ना पहले तो मिलता ही नहीं वैकुंड की तरह नहीं है स्वर्ग की तरह नहीं है ये बिल्कुल निराकार ईश्वर की तरह नहीं है ये समाधि की तरह नहीं है खरा प्रत्यक्ष होता है आंखों के सामने और स्वर्ग परोक्ष होता है जो इंद्रियों से, इन इंद्रियों से इन इंद्रिय क्षेत्रों से देखा नहीं जाता और राजवृष्ट शांति क्षमा ये अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष माने न नरे के समान इंद्रियों से दिखते हैं न स्वर्ग के समान विश्वास करने की चीज है ये तो अपने दिल में कुरो देते हैं ना किसी से प्यार हो जाए तो आते वो दिल में जराती तो बिचारी दिलर ही और उसमें साढ़े तीन हाथ का आदमी आके घुस तो जाता है वो ये दिल फाड़ देने का काम यही है अगर जरा सी तिलड़ी में कोई हीरा घुसेर दो मोती घुसेर दो जरा सा एक धूल का का घुस जाए तो डॉक्टर लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं उनकी नदी में थोड़ी सी हवा घुस जाए तो डॉक्टर लोग परेशान हो जाते हैं एक कांका रह जाए शरीर में ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है और तुम अपनी बिलड़ी में अपने दिल में, अपने दिल में मकान घुसेड़ के रखते हो आदमी घुसेड़ के रखते हो बाप रे बाप वो फतेगा जाने तो, तो, तो क्या होगा बेटे नहीं, नहीं होगी तो क्या होगा दुर्भेद नहीं होगा तो क्या होगा जरा सी चीज में इतना घुसेड़ के रखा है दिल में क्या है ये क्या को तो मत घुसेड़ो गल्यंत्या जिसका आदि अंत देखा जाता है घड़ा बना एक बात और आपको सुना ये बना बना तो हम लोग बोलते हैं पर जिसको बताया न गया हो कि घड़ा बनता है कुम्हार बनाता है कैसे बनाता है बताया न गया हो बच्चे के सामने घड़ा लाके जब रखते हो तो उसको ये ख्याल नहीं होता है कि घड़ा गढ़ा गया, गया है वो तो, तो वैसे ही समझता है कि जैसे धरती है जैसे हमारे माँ बाप है और वैसे ही घड़ा भी एक चीज है बच्चे की समझ में गड़े की आदि नहीं आती और फूट जाएगा ये भी नहीं आता और अंत भी नहीं आता ये बच्चे का ज्ञान है बच्चे का ज्ञान यही है उसको कुछ सिखाना पड़ता है इसकी यादी है देखो आदमी अपने रिश्तेदारदार के बारे में बड़ी मुश्किल से सोच पाता है कि ये मरेगा और अपने बारे में सोचना तो हो तो एक पचहत्तर बरस के आदमी है आज दस दिन पहले मेरे पास आए थे तो 20 बरस से उनकी योजना है कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वो ऐसी होगी और ऐसी होगी और ऐसी होगी हो इतने उसमें कमरे होंगे इतनी विकास होगी इतने प्रोफेसर होंगे ऐसे वाइस चांसलर होंगे उसमें ये शिक्षा दी जाएगी बोले कि आप मदद कीजिए इसमें तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी कुछ पचहत्तर वर्ष की, बोले ये योजना बनाए कितने दिन हो गया कुछ बीस वर्ष हो गया महाराज कब तक क्या काम हुआ एक आध कमरा बना है? बोले क्या तो नहीं बना <laughs> फिर कोई विभाग खोला उसने बोले नहीं महाराज आप खोलेंगे आपकी मदद मिली है और खोला अच्छा तुम्हारे पास यही थी की तुम्हारे पास कितना इकट्ठा हुआ बोले तो पांच रुपया भी नहीं है अब <laughs> वो मरने के किनारे आया अपने मरने का तो उसको बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता तो हम दिल्ली जाते हैं तो अभी एक वर्ष पहले के साथ है हमारे पास एक सज्जन आते थे महाराज वो जमीन हमको तो मिल जाए ऐसी कृपा करो आशीर्वाद ले हो वो जमीन हमको तो इतनी मिल जाए तो वहाँ हम तो मकान बनाएंगे तो तरह नहीं का मकान बनावेंगे फिर वहां बैठे शांति से भजन करेंगे और इतना गलत की उम्र से हो गई है ना और तरीक हमने गया तो, है तो मैं वही चारों मर गए ये खाली पुलाव पकाने में हो न ये दुनिया रहेगी ना अपना रहे शरीर रहेगा है? केवल अपने मन पर धूख लाट दिया जाएगा मरते समय भी मन हल्का नहीं होगा एक दो गांध ये लिए मरेगा हमने ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया जो मरते समय ये सोचने लगता है कि काश मैं जिंदगी में ये काम कर चुका होता न कर पाया ये काम मैं जिंदगी में न कर पाया ऐसा सोचते सोचते जो मरेगा उसका शांति से मरेगा रहो हर वक्त तो क्या काम पूरे हो गए न कहीं आना है न जाना न करना सब बिल्कुल ठीक है शांति चाहिए संतोष चाहिए अपने मरने का तो काम ही नहीं आता मालूम नहीं कई दिन उम्र है वो कई तो ये जिसका अंत है चाहे वो दूसरा हो चाहे अपना शरीर जिसका अंत है उसको जाग कहते हैं एक दिन पैदा हुआ था वो ज्ञान भी जड़ है जो पैदा होता और बनता है तो अब तो दुनिया की चीजें ही ज्ञान के रूप में मालूम पड़ती हैं वो ज्ञान ही दुनिया की चीज के रूप में मालूम पड़ता है जब दुनिया की चीज लड़ेगी तो ज्ञान भी मर जाएगा तो जड़ वो है जो ज्ञान से तो फूरता है और जिसकी आदि भी होती है और अंत भी होता है तो लंबाई चौड़ाई में भी आदि अंत होता, होता है और उम्र में भी आदि अंत होता है सगल पूरक में भी आदि अंत होता है रंग रूप में भी आदि अंत होता है तो उसको कहते हैं ज्ञान और ये जो ज्ञानव ब्रह्म है हमारा ज्ञान आपसे ध्यान में बात आई खड़ा तो इंद्रियों से दिखता और स्वर्ग आदि इंद्रियों से नहीं दिखता है और मन में जो काम क्रोध लोभ होते हैं वो न इंद्रियों से सीखते हैं न स्वर्ग के समान विश्वास करने की चीज है न वो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है तो वो क्या है अपरोक्ष है खट आदि से विलक्षण है और स्वर्ग आदि से भी विलक्षण है और, और अपने दिल में बिल्कुल जग मालूम पड़ते हैं ये क्रोध है ये काम है लोग है आप देखते हैं जो देखने वाला है वो आत्मा है और वो आत्मा न लंबाई चौड़ाई से घिरा हुआ है और न उम्र कैद है तीतनी उम्र है, है और न किसी सकल सूरज में बना हुआ है न वो कद्दू है न पक्षी है न मनुष्य है न वो नरक वर्ग में जाता आता है न उसका जन्म मरण होता है उसी को उस ज्ञान को जिसमें मैं नहीं या नहीं मेरा तो होगा ही कहां पे? मैं हो तो मेरा हो या हो तो मेरा हो मेरा तो एक कुमारी है नशे की कुमारी जैसे होती है ना मेरा तो एक नशा है और ये मैं और यह दोनों के मिलने से पैदा होता है ना एक तरह का चुरा बागत बनाते हैं ना दो तरह के पाउडर अलग अलग चुड़िया में रखे हैं और उनको पानी में डाला हो बिल्कुल बबकने लगता है तो एक पाउडर मैं का है और एक पाउडर ये का है जब दोनों एक में मिलाए जाते हैं तो मेरा मेरा मेरा बबक का तबक में रखता है ये बिल्कुल दूठी चीज है नशीली चीज है नशे की चीज है मेरा मेरा मेरा और असली चीज वो है जिसमें मैं है न यह है न मेरा है वैसे भी मैं नाम का पाउडर रहे यह नाम का पाउडर रहे परंतु अगर वो मिलाए न जाए मिलाए न जाए तो मेरा पैदा ही नहीं होगा मेरा पैदा नहीं होगा किसी को अध्यात्म बोलते हैं वेदांत की भाषा में इसका नाम अध्यात्म होता है अध्यात्म। अध्यात्म माने दो चीजों का मिश्रण मैं और यह दोनों को एक में मिला दिया तो अभ्यास हो गया दुश्मन अस्मत हो गया ये जो ग्रंथ है ये जो ज्ञान है ये अनंत है न किसी उम्र में ये बधा हुआ है न लंबाई चौड़ाई में बधा हुआ है न सकल उगज में बधा हुआ है न वजन में बधा हुआ है इसको तो पराजू पर सौल नहीं सकते जो किसी लोगों को इसकी उम्र का पता नहीं है लेबोरेटरी में इसका रही केमिकल नहीं है ऐसा किसी से ब्रह्म को अनंत है देश कालावस्तुत्र ब्रह्म सत्यम माइ सही परिच्छि कथम भवे ये चालू करते हुए तस्वीर उसमें निकालकर रख दिया भानुमती के पिछारी नंदन करा अपने दुपट्टे के नीचे हाथ डाला और तो नहीं कई बड़ा भारत पत्ता बाहर रख दिया ये जो सत्ता आप लोगों ने, ने जादू करके तो देखा ही है आप जब बैठे मालूम नहीं पलता था नाम और देखा गया से देव ये जादू करते का नाम जादू करते ये जो लंबाई चौराई है आपको ध्यान नहीं दिया होगा वो हो। सपने में लंबाई चौराई कहां पर निकलती है पिछला युद्ध हो रहा था ना ये नहीं पाकिस्तान चीन वाला नहीं जिससे पहले हो जर्मन जर्मन दूसरे मैंने एक चार अपना देखान हुआ कि हमारे मित्र तो लोग हमको हवाई जहाज पर इटली ले रहे हैं इटली वहाँ युद्ध हो रहा है दिखाने के लिए और कौन कौन थे अभी हमको याद है क्यों मित्र हमारे कौन कौन थे और वहाँ हवाई जहाज में उड़ा रहा था तो हमको वहाँ युद्ध भूमि में उतार दिया और खुद हवाई जहाज उड़ा के बढ़िया मैं हाथ उठा फिर कह रहे भाई हमको भी हमको भी ले करो टूट गई और नींत टूट गई तो क्या हुआ नहीं इतनी न हवाई न युद्ध न हमारे मित्र न वहां गए अब मित्रों से पूछा था हवाई राज से हम लोग हमको तो लेके गए थे अब भाऊ बाब ऐसी बात हमको छोड़ चले आए कलेक्ट है तो वो लंबाई चौड़ाई जो इतनी लेकिन दूरी जो थी हिंदुस्तान की और इतनी की थी वो कैसे बने पता मन ने बनाई कि नहीं मन ने दूरी बनाई वो और वहां आने जाने में जो साइन लगा तो वो साइन किसने बनाया मन नहीं तो बनाया ना वो हमारे मित्र बने वो युद्ध भूमि बनी वो किसने बनाया मन ने बनाया आप सब समझो ये दुनिया में जो बुरी है जो दुनिया में देरी है जो दुनिया में फेस दुश्मन है ये सब अपने मन का बनाया हुआ है तुम अपने मन की जात पहचान लो अपने मन की किस्म को पहचानो ये तुम्हारा मन क्या क्या बनाकर तुमको दुख देता है और आग में डाल देता है भक्ति में डाल देता है मन ही आग की भक्ति में डालता है और मन ही बर्फ़ के पहाड़ पर ले जाके बैठा देता है ये मन ही है मन ही ये सब माया का माया का खेल है जादू का खेल है ये तेज काल वस्तु ये तीनों जादूगरी है जिसकी मन की जादूगरी है हमको एक महात्मा ने काल बताया था बात लगभग नहीं समझते हैं हमको कहते हो तुम जानते हो माया क्या होती है नाम हो रहा है माया क्या होती बोलते ये मन जो अपना है ना इसी का नाम माया ऐसे उन्होंने काम में बताया बोले किसी को मालूम नहीं अपने मन का ही नाम माया है इसी ने ये दुनिया बनाई है इसी ने ये जीव और ईश्वर बनाया है इसी ने ये दुख सुख बनाया है रात द्वेश बनाया है इसी ने नरक बनाया है और इसी ने दोस्त दुश्मन बनाया है बस इसके चक्कर में अगर पड़ गए तो माया के चक्कर में पड़ गए मन के चक्कर में पड़े तो माया के चक्कर में पड़ ये जितनी जीविका चलती है ना बाबा कोई होंगे बुरा बतना ये तुमने ही तक चलती है मन नहीं चलाता है हम जानते हैं बुला हमारे एक मित्र है वो जिंदा आदमियों के नाम पर चला देते हैं सभी हैं वो जिंदा बड़े नहीं है ले तुम्हारी आत्मा को बुलाते चल रहे चल उनके मन में ऐसी ताकत है मन ही बनाता है मन ही ग्रह बनाता है ये जो किसी के पंचांग में हो ग्रह नहीं होता है आदमी के मन में ग्रह ये भूत प्रयत कहाँ है और आदमी के मन में है तो सब माया का खेल है तो माया का मन का खेल माया का खेल है मन का खेल है और जिसका मन जैसा बन देखो ईसाई मुसलमान के सुंदर मानते ही नहीं तो, कट गई नहीं हर समाजी लोग भूतप्रेत मानते ही नहीं है हर समाजी लोग भूत प्रेत नहीं तो ये सब क्या है ये माया का खेल है माने ये सब मन का खेल है मन को जमाई जाती है और ये दुनिया दिखती है और मन की जमाई लग जाती है और दुनिया नहीं दिखती है ब्रह्म सत्यम माई गई कई परिचिन्नम कथम ब्रह्म सत्य है वो माया है ये जो जादू के खेल मन के बनाए हुए जो खेल हैं वो उस ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप को जिसमें अहम नहीं है, है जिसमें सर्वज्ञ नहीं है जिसमें अल्पज्ञ नहीं है और जिसमें सर्व और अल्प नहीं है उसको परिच्छिम कथम भवे इस तरह ब्रह्म को जो बोलते हैं सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म सत्यम कहने का अर्थ है झूठ नहीं है अनुत ज्ञान कहने का अर्थ है जाग नहीं है अनंत कहने का अर्थ है देश से लंबाई चौड़ाई में उम्र में कहीं उसका अंत नहीं है इन तीनों बातों को काटने के लिए ब्रह्म को लंबाई चौड़ाई काटने के लिए उम्र काटने के लिए और वजन काटने के लिए ब्रह्म में वजन नहीं है लंबाई चौड़ाई नहीं है और उम्र नहीं है और तीनों उसी से मालूम लड़ते हैं उनको काटने के लिए लक्षण है क्या सत्य ज्ञान कीर्तन करते हैं जैसे हरे राम हरे राम का कीर्तन होता है ना सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म सत्य ज्ञान ब्रह्म सत्य ज्ञान जिनको हरे राम हरे राम करने में मजा आता है ना किसी किसी और किसी किसी को सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अनंत ब्रह्म ये सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म का लक्षण है विशेषण नहीं विशेषण कैसे होता है जैसे एक स्त्री है तो छोटी स्त्री बड़ी स्त्री ये छोटी बड़ी लक्षण नहीं है सब ये विशेषण है छोटी के साथ छोटी जुड़ा रहता है बड़ी के साथ बड़ी बुढ़ा शास्त्र के अनुसार मातृत्व की योग्यता ही स्त्री है जिसमें मां होने की योग्यता है उसका नाम स्त्री है चाहे पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो स्त्री मादा स्त्री किसको बोलते हैं कि जिसमें माता बनने की योग्यता हो तो माता बनने की योग्यता लक्षण है और छोटी स्त्री बड़ी स्त्री छोटी बड़ी काल ही दूरी मोट ही दूरी ये उसके विशेषण है विशेषण तो ये जो ब्रह्म है ना सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ये सब विशेषण है और सत्य ज्ञान ब्रह्म ये उसका लक्षण है लक्षण माने पहचान से अलग करें उसका नाम होता है विशेषण और सजातीय विजातीय सबसे अलग करके बच्चों को लखावे उसका तो नाम होता है लक्षा लक्ष अखंड जब तद ब्रह्मेटी बुद्धता अखंड लक्षित अखंड माने जिसमें कोई टुकड़ा नहीं कतरे तो कतरे से बना हुआ जो दरिया है वो ब्रह्म नहीं है ये जो पानी हम लोग तो देखते हैं एक पानी समुद्र में बड़ा भारी पानी ये पानी एक नहीं है वो ये तो कतरे कतरे हैं बोंद कूद है, तो है। संस्कृत भाषा में ये आप शब्द जो है अब एक वचन होता ही नहीं है हमेशा बहुवेतन नहीं होता एक कूद पानी में भी हजार होते हैं तो उसका रूप जो बनता है एक वतन में दो वचन में नहीं बनता आपाह आपाह अग्ध्या, अग्ध्या, अग्ध्या, अपाम एक वचन दो है नहीं नहीं संस्कृत भाषा की ये विशेषता है तो जो बूंद-बूंद से समुद्र बनता है उसका नाम ब्रह्म नहीं है वो ओ तो को एक जोड़ दिया का उसका नाम ब्रह्म दुनिया का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा दुनिया का एक में जोड़ दिया सब ब्राह्मण वो है वो ब्राह्मण है जो कतरे ततल कतरे से नहीं बनता वो समुद्र और जो गूंज गूंज से नहीं बनता वो जल जो कग चिंगारी चिंगारी से नहीं बनता वो आग जो छोटे छोटे से नहीं बनता वो हवा जो घास फट की उपाधि से परिचिन्ह नहीं होता वो हो आकाश जो दोस्त दुश्मन के अलगाव से अलग अलग नहीं होता वो ज्ञान जिसमें सकल पूरक का अलगाव अलगाव पैदा नहीं करता वो सत्य जिसमें विषय भोग की जरूरत नहीं पड़ती वो आनंद और आनंद का नाम ब्रह्म है जिसमें भोग की जरूरत नहीं है और उस सत्य का नाम ब्रह्म है जिसमें सकल पूरक की जरूरत नहीं है उस ज्ञान का नाम ब्रह्म है जिसमें दोस्त दुश्मन का फेज नहीं है ऐसा और जहां भेद है वहां माया है माया है माने मन की खिलवाड़ है मन की खिलवाड़ तो जो मन की खिलवाड़ में फंस जाएगा जो मन की खिलवाड़ में फंस जाएगा उसको तो ये मन बानर की नाचने का रहेगा और जो मन की खिलवाड़ समझता रहेगा मन करके मन करके मन करके रगवान राय अच्छा